प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला ज्ञानी की स्थिति जिज्ञासा ज्ञानी महापुरुषों की पहचान क्या है समाधान ज्ञानी महापुरुषों को ज्ञानी महापुरुष ही पहचान सकते हैं बाहर से उनकी कोई अलग पहचान नहीं होती हाँ यदि व्यक्ति सावधान है तो उनके समीप बैठने मात्र से एक शांति का अनुभव होता है जिज्ञासा क्या ज्ञानी महापुरुषों द्वारा भी व्यवहार में भूल हो सकती है समाधान पारमार्थिक दृष्टि से आत्मज्ञानी का व्यवहार से संबंध ही नहीं है जब शरीर से ही ज्ञानी का संबंध नहीं है तो उस शरीर के व्यवहार से संबंध कैसे बनेगा उस शरीर से गलती हुई या ना हुई उसका ज्ञानी के साथ क्या संबंध है ज्ञानी जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित है वह अक्रिय है जब क्रिया हो नहीं है क्रिया ही नहीं है तो क्या कहे कि गलती हुई या नहीं व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो ज्ञानी का व्यवहार प्रारब्धानुसार होगा और वह भी शास्त्रानुसार ही होगा क्योंकि साधना काल में शास्त्रानुसार व्यवहार करने से ही तो उसको ज्ञानोद्भव हुआ है जैसे आदत पहले से बनी हुई है ज्ञान होने के उपरांत भी वैसे ही व्यवहार चलेगा अतः ज्ञानी के व्यवहार में भूल की संभावना अत्यंत कम है जिज्ञासा ज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण क्यों नहीं होता समाधान ज्ञानी में वासना नहीं रहती है और न ही उसमें कोई संस्कार रहते हैं संस्कारों और वासना को लेकर ही सूक्ष्म शरीर बनता है और अलग स्थूल शरीर प्राप्त होता है जब संस्कार ही नहीं रहे तो उत्क्रमण कैसे होगा ज्ञानी के सूक्ष्म शरीर के अवयव अपने अपने कारण में वहीं पर लीन हो जाते हैं इसीलिए ज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता जिज्ञासा सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ में लिखा है वात प्रकृति वाले व्यक्ति में काम की अधिकता होती है पित्त वाले में क्रोध की और कफ वाले में में लोह की अधिकता होती है क्या यह नियम ज्ञानी पुरुषों में भी लागू होगा समाधान वात पित्त और कफ इनका संबंध स्थूल शरीर से होता है और काम क्रोध इत्यादि का संबंध सूक्ष्म शरीर या संस्कारों में होता है अतः वातादि का काम क्रोध लोभ से सीधा संबंध तो नहीं है हाँ वात पित्त आदि गुण संस्कारों में कुछ प्रभाव डाल सकते हैं पर इनसे जनित संस्कार भी सभी अवस्थाओं में एक समान दिखाई नहीं देते जैसे किसी बच्चे में वात की प्रधानता है तो क्या वहां काम दिखेगा इसी प्रकार बालक जवान और वृद्ध में समान रूप से काम क्रोध दिखाई नहीं देते क्योंकि उनके पीछे वासना काम करती है इसलिए आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि जिसका शरीर स्थूल है उसको कभी क्रोध नहीं आता इस प्रकार व्यक्ति का शरीर देखकर उसकी मानसिक अवस्था का निर्णय नहीं कर सकते ज्ञानी पुरुषों के विषय में क्या कहा गया जाए कि उसमें क्रोध होता है या नहीं जहां पर सर्वात्म का उदय हो गया है वहां किसी के प्रति क्रोध हो ही नहीं सकता एक बार अपने महाराज जी पूज्य स्वामी अभियान जी महाराज के पास कोई ब्रह्मचारी आया और उनकी सेवा में रह गया कुछ समय पश्चात वह कुछ रुपये लेकर रात को ही भाग गया आश्रम में हल्ला हो गया कि ब्रह्मचारी रुपये लेकर भाग गया पर महाराज जी कुछ नहीं बोले चार छः महीने के पश्चात वह पुनः उपस्थित हो गया आश्रम में फिर हल्ला शुरू हो गया महाराज जी का भक्त एक सेठ था वह महाराज जी के पास आया और कहा महाराज आप व्यवहार बिल्कुल नहीं जानते महाराज जी ने कहा मैं व्यवहार नहीं जानता सेठ बोला जी पहले जब ब्रह्मचारी पैसे लेकर चला गया और फिर आ गया है अब भी वह वैसा ही करेगा महाराज जी ने कहा सेठ तेरा बच्चा यदि तेरी जेब से रुपये निकाल लेगा, तो क्या तू उसको जेल भेज देगा उसका भोजन बंद कर देगा या घर से निकाल देगा जो मैं व्यवहार कर रहा हूँ वही व्यवहार तुम कर रहे हो और मुझे धमकाते हो बस हम दोनों में अंतर यही है कि तुम एक लड़के को अपना मानते हो और मैं सभी को फिर उन्होंने कहा देखो सेठ आकाश यदि किसी पर नाराज हो जाए तो उसे कहाँ फेंकेगा सेठ चुप हो गया देखो महापुरुषों के दृष्टि विलक्षण होती है इसे कौन समझ सकता है वात पित्त कफ उनका क्या कर सकेगा?